श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का श्याम पुक में अवस्थान महिम चक्रवर्ती की लोकमान्य प्राप्ति की चेष्टा मोती झील का दक्षिण भाग जहां काशीपुर के रास्ते को स्पर्श करता है उसके सामने रास्ते के दूसरी ओर महिमाचरण चक्रवर्ती का मकान था अनेक गुणों से अलंकृत रहने पर भी चक्रवर्ती महाशय लोगों को सम्मान पाने के लिए निरंतर लालायित रहते थे शायद मिथ्या का आश्रय लेने पर भी यदि लोक मान्यता मिल सके तो वैसा करने में भी वे संकोच नहीं करते थे उनकी यह आकांक्षा कि लोग कैसे उन्हें धनी विद्वान, बुद्धिमान धार्मिक दानशील आदि सभी सद्गुणों से संपन्न कहें उनके प्रत्येक कार्य में घटित होकर कभी कभी उन्हें लोगों के सम्मुख हास्यास्पद कर डालती थी चक्रवर्ती महाशय ने किसी समय एक अवैधनिक निःशुल्क विद्यालय खोला था और उसका नाम रखा था प्राच्य आर्य शिक्षा कांड उपनिष परिषद उनके एक ही पुत्र था उसका नाम रखा था मृगांक मौली पूत तुंडी घर में एक हिरण था उसको कपिंजल नाम दिया था कारण उनके जैसे विद्वान व्यक्ति को छोटा मोटा नाम रखना शोभा नहीं देता उनके यहाँ संस्कृत अंग्रेजी आदि के अनेक ग्रंथों का संग्रह था परिचय होने पर एक दिन नरेंद्र के साथ हम लोग उनके घर गए हम लोगों ने पूछा था चक्रवर्ती महाशय क्या आपने इन ग्रंथों को पढ़ा है विनय के साथ उन्होंने हाँ कहा किंतु दूसरे ही क्षण नरेंद्र ने उनमें से कुछ ग्रंथों को निकाल कर देखा उनके पन्ने तक कटे नहीं थे कारण पूछने पर उन्होंने बताया क्या कहूँ भाई लोग मेरी पढ़ी हुई पुस्तकें ले गए और उन्हें लौटाया नहीं उनके बदले मैंने इन पुस्तकों को फिर से खरीद लिया है अब मैं किसी को पुस्तकें ले जाने नहीं देता किंतु नरेंद्र नाथ को थोड़े दिनों में पता लग गया था कि चक्रवर्ती महाशय द्वारा संग्रहित प्राय सभी पुस्तकों के पन्ने कटे नहीं हैं अतः उन ग्रंथों को उन्होंने केवल लोक मान्यता तथा गृह स्वभाव वर्धन के लिए रखा है यह नरेंद्र भली भांति जान गए थे हम लोगों से जान पहचान हो जाने के बाद धर्म साधना के प्रसंग में चक्रवर्ती महाशय ने अपना परिचय ज्ञान मार्ग के साधक के रूप में लिया था कलकत्ता निवासी भक्तों के श्री रामकृष्ण देव के पास जाने के अनेक वर्ष पूर्व से महिमाचरण दक्षिणेश्वर जाया करते थे तथा किसी किसी पर्व त्यौहार के दिन पंचवटी के नीचे व्याघ्र चर्म बिछाकर कर गेरवा वस्त्र धारण कर रुद्राक्ष माला और एक तारा लेकर आडंबर के साथ साधना करने बैठते थे घर लौटते समय व्याघ्रचर्म चरम श्री रामकृष्ण देव के कमरे में एक कोने में दीवाल पर टांग जाते थे श्री राम कृष्णदेव ने उन्हें एक ही क्षण में पहचान लिया था क्योंकि एक दिन हम में से किसी ने श्री राम कृष्णदेव से पूछा था कि व्याघ्रचर्म किसका है तो उन्होंने बताया था इसे महिमा चरण चक्रवर्ती छोड़ गया है क्यों जानते हो लोग उसे देख पूछेंगे वह किसका है और मेरे द्वारा उसका नाम लेने पर लोग समझेंगे कि महिमाचरण चक्रवर्ती एक बड़ा साधक है दीक्षा के संबंध में प्रश्न उठने पर महिम बाबू कभी कभी कहते थे मेरे गुरुदेव का नाम आगमाचार्य ड्रमरू वल्लभ है फिर कभी कभी कहते श्री रामकृष्ण देव की तरह मैंने भी परमहंस परिव्राजकाचार्य तूतापुरी स्वामी से दीक्षा ली थी भारत के पश्चिम भाग के तीर्थों में पर्यटन के समय एक स्थान पर मैंने उनका दर्शन पाया था और दीक्षा ली थी उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को भक्ति मार्ग का अवलंबन करके रहने के लिए कहा है और मुझे ज्ञान मार्ग का साधक होकर संसार में रहने का उपदेश दिया है यह बात कहाँ तक सत्य है इसे वे स्वयं या सर्वान्तरयामी भगवान ही जाने साधना के समय महिम बाबू कभी कभी एक तारा के सुर के साथ स्वर मिलाकर प्रणव का उच्चारण तथा बीच बीच में उत्तर गीता आदि ग्रंथों से एक आध श्लोक का पाठ और होंगे ध्वनि कर उठते थे वे कहते थे यही सनातन ज्ञान मार्ग का साधन है इसका अनुष्ठान करने पर अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती इससे कुल कुंडली शक्ति जागृत हो उठेगी और ईश्वर का दर्शन मिलेगा महिम बाबू के घर में अन्नपूर्णा मूर्ति प्रतिष्ठित थी और शायद हर साल जगत धात्री पूजा होती थी इससे अनुमान होता है कि उनका जन्म शाक्त परिवार में हुआ था प्रतीत होता है कि अंतिम जीवन में उन्होंने शाक्त साधन प्रणाली का ही अवलंबन किया था क्योंकि उस समय उन्हें एक छोटी घोड़ा गाड़ी में सवार होकर इधर उधर घूमते समय कभी कभी चिल्ला कहते सुना गया है तारा तत्व चक्रवर्ती महाशय की एक छोटी मोटी जमींदारी भी थी उसकी आमदनी से उनकी गृहस्थी का खर्च चलता था। श्री श्रीराम देव के श्यामपुर में रहते समय महिम बाबू दो तीन बार उन्हें देखने आए थे उस समय श्री रामकृष्ण देव के साथ कुशल प्रश्न आदि के बाद वे अन्य लोगों के लिए निर्दिष्ट कमरे में आकर बैठते थे और एक तारा बजाकर मंत्र साधन करने तथा उसी के बीच बीच धर्मालाप करने में प्रवृत्त रहते थे उनका वस्त्रधारी सुंदर स्थूल शरीर देखकर तथा उनके जाल से मुक्त होकर अनेक लोग उनसे विविध आध्यात्मिक प्रश्न किया करते थे श्री रामकृष्ण देव भी कभी कभी उनसे कहते थे तुम पंडित हो उपस्थित लोगों को दिखाकर इन्हें कुछ उपदेश दो क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि महिम को बहुत से शिष्यों को संग्रह कर धर्मोपदेशक रूप से अपना नाम जाहिर करना अभिष्ट है